पत्रावली दो अपने गुरु भाइयों को लिखित संयुक्त राज्य अमेरिका अठारह सौ पंचानवे सान्याल ने जो पुस्तकें भेजी थी वे मिल गई मैं यह लिखना भूल गया उसे यह समाचार बता देना तुम लोगों को मैं निम्नलिखित बातें बतलाना चाहता हूं पहला पक्षपात ही सब अनर्थों का मूल है यह न भूलना अर्थात यदि तुम किसी के प्रति अन्य की अपेक्षा अधिक प्रीति प्रदर्शन करते हो तो याद रखो उसी से भविष्य में कलह का बीजा रोपण होगा दूसरा यदि कोई तुम्हारे समीप अन्य किसी साथी की निंदा करना चाहे तो तुम उस और बिल्कुल ध्यान न दो इन बातों को सुनना भी महान पाप है उससे भविष्य में विवाद का सूत्रपात होगा तीसरा दूसरों के दोषों को सर्वदा सहन करना लाख अपराध होने पर भी उसे क्षमा करना यदि निस्वार्थ भाव से तुम सबसे प्रीति करोगे तो उसका फलिया होगा कि सब कोई आपस में प्रीति करने लगेंगे एक का स्वार्थ दूसरे पर निर्भर है इसका विशेष रूप से ज्ञान होने पर सब लोग ईर्ष्या को त्याग देंगे आपस में मिलजुलकर किसी कार्य को संपादित करने की भावना हमारी जातीय चरित्र में सुलभ नहीं है अतः इस प्रकार की भावना को जागृत करने के लिए तुम्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा तथा उसके लिए हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा भी करनी होगी सचमुच मैं तुम लोगों में किसी को छोटा बड़ा नहीं देख पाता हूं। मैं यह अनुभव करता हूं कि आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक एक महान शक्ति का परिचय दे सकता है शशि का कितना सुंदर व्यक्तित्व है उसकी दृढ़ निष्ठा महान आधार स्वरूप है काली तथा योगेन ने कैसे अच्छी तरह से टाउन हॉल में की मीटिंग को सफल बनाया वास्तव में कितना कठिन कार्य था यह निरंजन ने लंका आदि स्थानों में बहुत कुछ कार्य किया है शारदा ने विभिन्न देशों में पर्यटन कर कितने ही महान कार्यों का बीजारोपण किया हरि के अद्भुत त्याग ऋण बुद्धि तथा प्रतीक्षा से मुझे नवीन प्रेरणा मिलती रहती है तुलसी गुप्त बाबूराम शरत इत्यादि सभी के अंदर एक विशाल शक्ति विद्यमान है श्री रामकृष्ण जौहरी थे इस बारे में अब भी यदि किसी को संदेह हो तो उसमें तथा एक पागल में क्या अंतर है इस देश में सैकड़ों व्यक्तियों ने अपने प्रभु को सब अवतारों में श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा करनी प्रारंभ कर दी है महान कार्य धीरे धीरे संपन्न होता है बारूद के स्तरों को धीरे धीरे सजाना पड़ता है फिर एक दिन सामान्य अग्नि ही पर्याप्त है उसी से चारों ओर ज्वालाएं दौड़ने लगती हैं वे स्वयं कर्णधार हैं फिर डरने की क्या बात है तुम लोग अनंत शक्ति के आधार हो थोड़ी सी ईर्ष्या तथा अहमता बुद्धि को प्रशमित करने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए जिस समय उस प्रकार की बुद्धि का उदय हो तक्षण ही प्रभु की शरण लो अपने शरीर तथा मन को उनके कार्यों में सौंप दो देखोगे सारी विपत्ति दूर हो जाएगी इस समय तुम लोग जिस मकान में हो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है एक बड़े मकान की आवश्यकता है अर्थात एक कोठरी के अंदर संकुचित रूप से सब कोई रहे ऐसा आवश्यक नहीं है संभव होने पर एक कोठरी में दो व्यक्तियों से अधिक लोगों का रहना उचित नहीं है एक बड़ा कक्ष भी चाहिए जहाँ पर पुस्तक आदि रखी जा सके मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल काली हरी तुलसी शशि आदि परस्पर कुछ शास्त्र चर्चा करें एवं सायंकाल शास्त्र चर्चा के बाद कुछ समय के लिए ध्यान धारणा तथा संकीर्तन होना चाहिए किसी दिन योग किसी दिन भक्ति तथा किसी दिन ज्ञान संबंधी आलोचनाएं हो इस प्रकार क्रम के अनुसार चलने पर बहुत कुछ लाभ होगा सायंकालीन कार्यक्रम में साधारण लोगों को समित करना चाहिए तथा प्रति रविवार को दिन के 10 बजे से रात्रि तक क्रमशः शास्त्र चर्चा तथा कीर्तनादि होना चाहिए यह अनुष्ठान साधारण जनता के लिए ही हो इस प्रकार के नियमादि बनाकर उस दिन प्रयासपूर्वक आयोजन करने पर आगे चलकर अपने आप वह चलता रहेगा अध्ययन कक्ष में धूम्रपान न करना चाहिए इसके लिए कोई दूसरा स्थान निर्धारित कर देना यदि परिश्रम कर धीरे धीरे तुम इस प्रकार की व्यवस्था कर सको तो मैं समझूँगा कि बहुत कुछ कार्य संपन्न हुआ कि मधिकमती विवेकानंद पुनश्च मैंने सुना था कि हरमोहन एक पत्रिका प्रकाशित करने में लगा हुआ है वह कार्य कहाँ तक अग्रसर हुआ काली शरद हरि मास्टर जीसी घोष आदि सब मिलकर यदि ऐसी व्यवस्था कर सके तो बहुत ही अच्छा हो विवेकानंद स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित संयुक्त राज्य अमेरिका अठारह सौ पंचानवे अभिन्न हृदय अभी अभी तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुआ भारत में अधिक कार्य हो या ना हो इस देश में कार्य की विशेष आवश्यकता है इस समय किसी को आने की जरूरत नहीं है मैं भारत पहुंचकर कुछ लोगों को यहां पर कार्य करने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करूंगा। तब फिर पाश्चात्य देशों में आने के लिए किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा गुण निधि के बारे में ही मैंने लिखा था हरी सिंह आदि को मेरा हार्दिक प्रेमाशीर्वाद देना किसी प्रकार के विवाद कलह में न फंसना पेतली के राजा साहब को दबाने का सामर्थ्य इस पृथ्वी पर किसको है माँ जगदम्मा उसकी सहायक सहायक है काली का पत्र मिला है काश्मीर में यदि कोई केंद्र स्थापित कर सको तो बहुत ही अच्छा कार्य होगा जहाँ भी हो सके एक केंद्र स्थापित करो अब यहाँ पर तथा इंग्लैंड में मैं अपने ऋण भित्ती स्थापित कर चुका हूँ किसकी ताकत है कि उसे हिला सके न्यूयॉर्क तो इस बार उन्मत्त हो उठा है अगली गर्मी में लंदन को आलोड़ित करना है बड़े बड़े दिग्गज बह जाएंगे छोटे मोटे की तो बात ही क्या है तुम लोग कमर कस कर कार्य में जुट जाओ हंकार मात्र से हम दुनिया को पलट देंगे अभी तो केवल मात्र प्रारंभ ही है मेरे बच्चों अपने देश में क्या मनुष्य हैं यह तो शमशान सदृश है यदि निम्न श्रेणी के लोगों को शिक्षा दे सको तो कार्य हो सकता है ज्ञान बल से बढ़कर और क्या बल है क्या उन्हें शिक्षित बना सकते हो बड़े आदमियों ने कब किस देश में किसका उपकार किया है सभी देशों में मध्यम वर्गीय लोगों ने ही महान कार्य किए हैं रुपये मिलने में क्या देर लगती है मनुष्य मिलते कहाँ हैं अपने देश में ऐसे मनुष्य कहाँ हैं अपने देश के रहने वाले बालक जैसे हैं उनके साथ बालक की तरह व्यवहार करना होगा उनकी बुद्धि दस वर्ष की लड़की के साथ विवाह करके एकदम खत्म हो चुकी है किसी के साथ विवाद न कर हिलमिल मिलकर अग्रसर हो यह दुनिया भयानक है किसी पर विश्वास नहीं है डरने का कोई कारण नहीं है माँ मेरे साथ है इस बार ऐसे कार्य होंगे कि तुम चकित हो जाओगे भय किस बात का किस कब है वज्र जैसा हृदय बनाकर कार्य में जुट जाओ कि मधिकम तुम सस्नेह तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च शारदा एक बंगाली पत्रिका प्रकाशित करने की बात कर रहा है अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ इसमें मदद देना यह कोई बुरा विचार नहीं है किसी को उसकी योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए आलोचना की प्रवृत्ति का पूर्णतः परित्याग कर दो जब तक वे सही मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं तब तक उनके कार्य में सहायता करो और जब कभी तुमको उनके कार्य में कोई गलती नजर आए तो नम्रता नम्रतापूर्वक गलती के प्रति उनको सजग कर दो एक दूसरे की आलोचना ही सब दोषों की जड़ है किसी भी संगठन के विनष्ट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है